ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक अनुभूतियों की सत्यता पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है हम अपनी महान मानसिक अपवित्रता के कारण सत्य का स्पष्ट अवलोकन नहीं कर पाते हमें अपने मन के मैल को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए दूसरे लोग केवल आवश्यक सुझाव पर दे सकते हैं लेकिन हमें तद अपने आचरण का परिवर्तन करना चाहिए हमें एक मानसिक दूरबीन प्राप्त करनी चाहिए यह क्षमता हम सभी में प्रस्त रूप से विद्यमान रहती है यह बाहर से नहीं आती है और हमारे स्वभाव में जोड़ी नहीं जा सकती लेकिन वह एक ऐसी वस्तु है जिसके हमने इतने वर्षों तक उपेक्षा की है जो जो हमारा सामान्य मन पवित्र से पवित्रतर होता जाता है क्यों त्यों तो हम उसके पीछे विद्यमान बुद्धि या हृदय नामक एक सूक्ष्म आध्यात्मिक मन का आविष्कार करते हैं उसके प्रकट होने पर एक नई दृष्टि खुल जाती है यह दिव्य चक्षु है जिसका उल्लेख गीता के ग्यारहवें अध्याय में किया गया है आध्यात्मिक जीवन का अर्थ इस दिव्य चक्षु का विकास है हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सभी के पास निर्दोष इंद्रियाँ हैं तथा इंद्रियों के माध्यम से हम जो अनुभव करते हैं वह सत्य और नित्य है विवेक का प्रथम प्रयोग ज्ञान का प्रथम प्रकाश हमारे सामने यह प्रकट करता है कि यह संसार निरंतर परिवर्तित हो रहा है तथा हमें कोई स्थायी शांति प्रदान नहीं कर सकता एक रेडियो संयंत्र असंख्य विद्युत तरंगों को ग्रहण करता है लेकिन हमारी इंद्रियाँ उनको सीधे अनुभव नहीं कर सकती इसी तरह हमारा स्थूल मन आत्मा से ईश्वर से निश्चित हो रही सूक्ष्म आध्यात्मिक तरंगों को नहीं जान सकता लेकिन इस मन के पवित्र अंतर्मुखी और एकाग्र होने पर हम अपने भीतर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर जगतों का आविष्कार कर पाते हैं केवल पठन वार्तालाप और अच्छी संवेदना मात्र पर्याप्त नहीं है और जो लोग पूरी लगन के साथ वास्तविक साधना करने के लिए तैयार नहीं है उनके लिए किसी और मार्ग में जाना ही बेहतर है वे आध्यात्मिक जीवन में कोई प्रगति कभी नहीं कर सकेंगे लोग इतने कृपण या दरिद्र बुद्धि होते हैं कि थोड़े से उच्च मनोभाव अथवा विचार प्राप्त होते ही सोचने लगते हैं कि उन्होंने कुछ महान या महत्वपूर्ण उपलब्धि कर ली है उन्हें वस्तुतः सच्चे आध्यात्मिक जीवन की अथवा वह कहाँ से सचमुच प्रारंभ होता है इसकी कोई धारणा नहीं होती एक धर्म प्रचारक का एक भाई था जो डॉक्टर था दोनों एक समान दिखते थे एक दिन एक व्यक्ति ने इनमें से एक को रास्ते में रोककर उसके अच्छे व्याख्यानों की सफलता पर बधाई दी उस व्यक्ति ने उत्तर दिया मैं प्रवचनकार नहीं हूँ मैं प्रैक्टिस करने वाला पेशेवर हूँ यहाँ अंग्रेजी के प्रैक्टिस शब्द पर श्लेष है अंग्रेजी में प्रैक्टिस का अर्थ डॉक्टरी का पेशा तथा आचरण दोनों होता है धर्म का उपदेश देना पर्याप्त नहीं है आध्यात्मिक जीवन के बारे में बातें करना पर्याप्त नहीं है हमें कुछ वास्तविक साधना करनी चाहिए अधिकांश लोग साधना से कतराते हैं लेकिन यदि आध्यात्मिक जीवन हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार प्रदान न करे आध्यात्मिक सत्यों का अनुभव कराने में हमें सक्षम न बनाए तो उसका क्या अर्थ बुद्ध के संदेश ईशा के संदेश श्री रामकृष्ण के संदेश का क्या अर्थ है वे हमारे आत्म साक्षात्कार का मार्ग हमें बताते हैं लेकिन यदि हम सत्य का अनुभव न करें तो वे हमारे लिए अर्थहीन है आध्यात्मिक परंपरा के अभाव में पश्चिम में ईसा के संदेश का क्रियान्वयन अब नहीं हो रहा है और केवल बाह्य छिलका पर बचा हुआ है ईसा को समझने के पूर्व एक ईसाई को ईसा की चेतना की उपलब्धि करनी होगी बुद्ध को समझने के पूर्व एक बौद्ध व्यक्ति को बुद्ध की चेतना प्राप्त करनी होगी धर्म की कसौटियां साधना के प्रारंभ में कोई आध्यात्मिक अनुभूतियां नहीं होती क्योंकि वह केवल सफाई का समय होता है जब ढेर सारी गंदगी और बुराइयों को साफ करना पड़ता है कुछ हद तक मन को बलवान बनाने पर भी अपवित्र विचार मन में उठते रहते हैं लेकिन तब वे हमें हानि नहीं पहुंचा पाते और आसानी से उन पर विजय पाई जा सकती है यदि अच्छा और अनुभवी कर्णधार हो तो नौका डूबने के भय के बिना तूफान का सामना कर सकती है जब तक यह प्रतिभाषिक जगत हमारे मन से पूरी तरह पोछे नहीं पोछ नहीं दिया जाता तब तक इच्छाएं और वासनाएं, आकर्षण और विकर्षनों को उनके सूक्ष्मतम रूपों में नष्ट नहीं किया जा सकता तब तक वासनाएं मन में भले ही उठे लेकिन यदि हमने हमारे नैतिक ढांचे को आध्यात्मिक विकास की सहायता से सुदृढ़ किया हो तो हम उनका सामना कर सकेंगे तथा उन्हें दूर हटाने में समर्थ होंगे नैतिक ढांचे को बलिष्ठ करना अपने आप में आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण है जब तक भगवत कृपा के आगमन का अनुभव नहीं होता तब तक हमें संघर्ष करते रहना होगा आध्यात्मिक जीवन में पुरुषार्थ अपरिहार्य है अपनी पूर्ण क्षमता से सच्चा प्रयास किए बिना हम कभी आत्मसमर्पण नहीं कर सकेंगे एक यथार्थ प्रकार का दर्शन तभी संभव है जब हमारी एक बलिष्ठ स्वस्थ शुद्ध और पवित्र देह हो जो ऐसे दर्शन के परिणाम स्वरूप होने वाली सभी प्रतिक्रियाओं को वास्तव में झेलने में समर्थ हो और जब हमारे पास एक पूर्ण पवित्र और निष्काम मन तथा वास्तविक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि होगी तभी उनकी सहायता से हम यह अनुभव कर सकेंगे कि हम न देह हैं न मन हैं न स्त्री हैं न पुरुष बल्कि इन सभी से भिन्न आध्यात्मिक इकाइया है वास्तविक साकार दर्शन के साथ भी आध्यात्मिक तत्व सदा विद्यमान रहता है तथा वह चरम सत्ता धर्म की महत्ता को प्रतिबिंबित करता है और याद रखो अनुभूति रहित अद्वैतवादी होने की अपेक्षा अनुभूति संपन्न द्वैतवादी होना सदा श्रेष्ठतर है वास्तविक साकार दर्शन उच्च से उच्चतर आध्यात्मिक स्तरों की ओर जाने वाली एक सीढ़ी है जबकि अनुभूति रहित सैद्धांतिक अद्वैतवाद तुम्हें कहीं भी नहीं ले जाता अद्वैतवादी का निराकार बहुत दूर की बात है और हमारा प्रयोजन अधिक से अधिक विशिष्ट अद्वैतवाद से है जिस मत के अनुसार हम सभी अनंतपूर्ण सत्ता के अंश हैं सभी इंद्रियों के साथ सभी इंद्रियों के शांत और पूर्ण संयत होने तथा मन के भी उसी स्थिति को प्राप्त होने पर ही वास्तविक दर्शन संभव है अन्यथा नहीं उत्तेजित मस्तिष्क में होने वाले संभ्रम और सच्चे दर्शन में महान अंतर है एक कसौटी यह है कि वास्तविक आध्यात्मिक अनुभूति से हमें अधिक पवित्रता अधिक वैराग्य शुद्धता और एकाग्रता प्राप्त होती है हमारी शरणागति की भावना में वृद्धि होती है तथा जीवात्मा का परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाता है श्री रामकृष्ण कहा करते थे भगवत कृपा की वायु सदा बह रही है तुम्हें केवल पाल खोल देना है एक बार अतिय सत्ता की झलक पा लेने के बाद भक्त हवा के बारे में वह गर्म हवा है या ठंडी है या हवा है ही नहीं और अधिक चिंता नहीं करता वह जानता है कि भगवान शक्ति का प्रवाह उसे सही दिशा में ले जा रहा है सही दर्शनों की दो और कसौटियां हैं आनंद और निश्चिंतता सत्य आध्यात्मिक अनुभूति वर्णनातीत आनंद शांति और पूर्णता का बोध प्रदान करती है तब हम आंतरिक रूप से उसे सत्य जानते हैं क्योंकि उसके साथ अपना ही एक अतिक्ध प्रकाश और निश्चिंतता होती है पूर्ण पवित्र ब्रह्मचर्य युक्त तथा सुशैयद जीवन यापन करने वाले लोग दूसरे दर्शनों द्वारा आसानी से भ्रमित नहीं किए जा सकते सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति अपने आप में प्रमाण है लेकिन बहुत से अति उत्साही साधक प्रारंभ में झूठे ज्योति दर्शन से भ्रमित हो जाते हैं वे कैसे निर्णय करें कि वे सही पथ पर अग्रसर हो रहे हैं वेदांत के अनुसार आध्यात्मिकता की तीन कौसियाँ हैं श्रुति युक्ति और अनुभूति इसको बृहदारण्य उपनिषद के प्रसिद्ध अंश में व्यक्त किया गया है आत्मा वा अरे दृष्टव्य स्रोतव्यो मंतव्यो निधिस्तव्यो मैत्रेयी अर्थात आत्मा के बारे में सुनना चाहिए उस पर मनन करना चाहिए उसका अन्वेषण करना चाहिए और अंत में उसकी अनुभूति होनी चाहिए सिद्ध आचार्य अथवा शास्त्र के मार्गदर्शन के रूप में हमें सबसे पहली बड़ी सहायता प्राप्त होती है कर्तव्य के रूप में शास्त्रों को पढ़ना पर्याप्त नहीं है उनमें निहित अर्थ पर गहराई से चिंतन करना चाहिए तथा सत्य के साक्षात्कार की संभावना के विषय में दृढ़ निश्चय करने का प्रयत्न करना चाहिए एक सदगुरु के द्वारा उपदेश प्राप्त करते ही वास्तविक उत्तम अधिकारी शिष्य को तत्काल एक क्षण में ही सत्य का साक्षात्कार होता है इस दृढ़ोक्ति में सत्य है लेकिन साधक को पहले कठोर नैतिक आचरण द्वारा उत्तम अधिकारी बनना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में ध्यान देने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है तथा कथित अंधविश्वास धार्मिक जीवन का मापदंड नहीं हो सकता किसी धर्म मत को अंगीकार करना धर्म नहीं है जैसा कि पाश्चात्य देशों में समझा जाता है धर्म अनुभूति का विषय है धार्मिक सत्यों को अपने जीवन में सत्यापित किया जाना चाहिए एक बार ही नहीं बल्कि बार बार प्रमाणित किया जाना चाहिए सत्य की थोड़ी सी झलक पर्याप्त नहीं है पर हाँ वह कुछ नहीं से श्रेष्ठतर है यही नहीं हमारी आध्यात्मिक अनुभूतियों का शास्त्रों के साथ मिलान करना चाहिए अंत में श्रुति और अनुभूति दोनों पर युक्ति का प्रयोग करना चाहिए इससे शास्त्रों द्वारा प्राप्त विचार स्पष्ट स्पष्टतर ही नहीं होते बल्कि हमारे अपने बारे में ज्ञान का भी विस्तार होता है आत्मविश्लेषण सर्वश्रेष्ठ प्रकार का विचार है इस संसार में क्या नित्य है क्या अनित्य अस्थाई है यह निर्णय करने के लिए भी युक्ति का उपयोग किया जा सकता है लेकिन शास्त्र अथवा प्रज्ञालोक के आधार रहे शुष्क युक्तिवाद का परिणाम संशयवाद हो सकता है तथा इससे मानव की आध्यात्मिक संभावनाएँ नष्ट हो सकती है अपनी बुद्धिमत्ता की गर्वीले व्यक्ति की व्यक्तिगत दुर्घटना और है तात्पर्य है कि शास्त्र अनुभूति और युक्ति आध्यात्मिक जीवन की त्रिविध कसौटियां हैं और सभी साधकों को सभी अवस्थाओं या स्तरों पर इन कसौटियों का प्रयोग करना चाहिए एक सच्चा निष्ठावान और सजग साधक अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु से शिक्षा ग्रहण करता है उसके जीवन का प्रत्येक क्षण उसके लिए सत्य और मिथ्या के बीच चयन का क्षण होता है प्रत्येक साधक को सदैव पूर्ण सजग रहना चाहिए तथा अपने हृदय में विवेक काग्नि को सदा प्रज्वलित रखना चाहिए कोई भी विचार कोई भी घटना इसकी दृष्टि से अश्लील नहीं रहती रहनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के लिए समय ब्रह्मांड ज्ञान की एक महान पुस्तक है